अहम दिशक्रोरा संसारेसु नाधवान्न क्षि रजसभा आश्रीस क्षि रजुभा आश्रीस है आया था ना जो है को तो के वालों भगवान हैं बताया जाता अहम जो कान शुभानाधमान अशुभा संसारेषु आशूनिषु यूनिष्वानी बजे अहम है जीतता क्रूरा अशुभां नागवान् संसारेसु अजस्रम सकन अजस्रम संसु अजस्र संसु असुहान नहीं नहीं सुन आशरी क्रूरान असुभान मैं देश करने वाले क्र में आए हैं वाले, का? मैं करने, वाले मैं करने वाले देश करने वाले कैसे होते हैं क्रूर क्रूर करते हैं क्रूर करने करने वाले हिंसा भी क्रूर कर्म करने वाले क्योंकि द्वेष करना तो क्या बताया था कि भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा का करना ही मेरे से विवेक करना है है ना? भगवान की आज्ञा का तो उल्लंघन करना है क्या उनसे करना है और भगवान की आज्ञा है तो शास्त्रों में जो कहा गया है तो उसका पालन न करना ही भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना है और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना ही क्या है तो जो ऐसे की आज्ञा भगवान की जो शास्त्र रूप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं वे भगवान का व्यक्त करते हैं और वे कैसे होते हैं क्र कर्म करने वाले होते हैं कर्म तो करने वाले वे करने वाले क्रूर कर्म करने वाले, वाले अशुभ है ना क्रुरान अशुभ तो अशुभ ये हो जाएगा यहाँ पर अशुभ कर्म करने वाले कैसे क्रूर कर्त कर लेना वाले क्रूर स्वभाव वाले और अशुभ कर लेनाधमों को जो मनुष्यों में अधम है उसे नराधम उन नाधमो को उन नराधमो को संसार में संसारित हुए सर्वदा या तो लगातार लगातार संसारे संसार में संसार में आखिरी योनियों में, में ही हैं लगातार है ना सदा संसार में आखिर छुकामी आखिरी योनियों में ही छेकता हूँ मतलब उनको आखिरी योनियों में ही मैं जन्म देता हूँ नर्क भोग करके फिर पाँच जन्म लेंगे आखिरी योनियो में दोबारा देखेंगे मैं देश कर्म करने वाले क्रूर स्वभाव वाले अशुभ कर्म करने वाले उन नागमो को अभस्क्रम लगातार संसार में, में ही हूं। आखिर हूँ प्रतिपक्ष भूतान साधु तनमार्ग से प्रतिपक्ष भूतान का मतलब विरोधी सन्मार्ग से विरोधी सनमार्ग के विरोधी साधुओं से देख करने वाले सभी को साधु का सज्जन शास्त्र की मर्यादा का पालन करता है वे क्या है वे के विरोधी साधुवार का करने वाले सभी को और क्या माम दुष्टा यह जो काम का दिखा सा अब श्लोक में जो आजाने दिशा उसको बताते हैं है क्या माम क्या माम दुष्टा और मेरे से देश करने वाली दोनों ही बड़ा हो गया है साधुओं से दर्श करने वाले मेरे ऐसी देश करने वाले तो प्रसंगानुसार साधु का है जो शास्त्र के मार्ग में चले है ना मार्ग चले सनमार्ग से विरोधी कौन है तो तो तो साधुओं से वाला, सनमार्ग का विरोधी साधु है न सनमार्ग का विरोधी तो ध्यान देंगे सनमार्ग के विरोधी साधु से बेट करने वाले सभी लोगों को तथा मेरे से बेट करने वाले तो करने वाले श्रुरा स्वभाव वाले और संसारे संसारे का नरक रूप क्या है दुखानूप दुखान दो कैसा ही नरक रूप नरक रूप दुखान साधने को ऐसा हो जाएगा फर्ण की नरक रूपान लो का सा होगा आखिरी योन नरक रूप क्या है साधन आखिरी यूनियो में सोचता हूँ नरक संस मार कर नरक रूपान गो के साधन कौन है आखिरी यूनियो आखिर का विश्लेषण है सूखा नराधमान नराधम अध अधर्म दोष रूप दोष होने के कारण वे वे हैं कैसे अधर्म दोष होने के कारण क्या है नराधम है सिपाही काम करके लगातार बीटा उसमें लगातार सर, अभिमान काम करो को आसुरी ये दो जो का से आसरी कार्य किया है पूर्ण कर्म प्राय सुन प्राय कर्म करने वाली प्राय क्रूर कर्म करने वाली करने वाले ब्याग सिंह आदि है और भूत प्रेत के बनते हैं तो नाया क्रूर कर्म करने वाले ब्याग सिंह आदि करता तो इसी अनेक संबंध ध्यान देंगे आर्मे है योनिसु बाद में है ना तो कहते इस प्रकार संबंध होता है मतलब ऐसा है अच्छा ये समझेंगे कि तो का इस प्रकार संबंध होता है लगा लेना छिकानी का योनिसु इसके साथ संबंध होता है छिकानी इसका, इसका योनिसु के साथ संबंध होता है ऐसा समझ लेना देश करने वालों को भगवान ऐसी आखिरी योजना में सक्ष और तो बेस करना मतलब शास्त्र की दशमो का पालन न करना ही जनमनी नाम अपराध ये वकमान लतिन आश्रीम योनि आपन्ना मूढ़ा विसर्गापन्नाढ़ा जन्मन जन्मन माप्यवंया तक यानी अद्मा कौंते कौंतिया आश्रीम योनि आपन्ना मूढ़ जन्मन जन्मनी माप्यधमा माम अपराध तथा किए हुए जन्म में जन्म ही कर प्रत्येक जन्म में माम अपरा मुझको ना पा करके भी मुझको ना पा कर मुझको मेरा साक्षात्कार ना करके भी मुझे ना पा करके ही न तमाम गति की अधम को प्राप्त होते हैं निम्न गति को प्राप्त होते हैं है, है नियुक्ति तो होती रहती है ये दिखाने का मतलब रहते हैं तो जो की आसुरी योनि को प्राप्त किए हुए है अच्छा आसुरी योनि को प्राप्त किए हुए मूल प्रत्येक जन्म नाम पा करके उससे भी अधोगति को प्राप्त होते हैं निम्न गति को प्राप्त होते हैं मनुष्य मनुष्य शरीर पा करके भी स्वभावी बना रहा योगी है का पन्ना प्राप्त किए जन्म जन्मनी कर प्रतिजन्म ने ध्यान देना जो अविवेदना लिखा है ना तो मूढ़ा करके मूढ़ा प्रया न तो मूढ़ा में अविवेदना है और जन्म जन्मनी का प्रत्येक जन्म तो अब जो आखिरी कार्य किया है समोगोलासू समुण की गोमता वाली आखिरी योजना क्या है समोगुण की गोमता वाली समोगुण की आखिरी विकल्प है समोगुण की रोमता वाली योनियों में उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने वाले अदोक कर का और नीचे योनियो में जाने वाले और निम्न योनियों में जाने वाले मतलब समोगोल योनियो में समोगोलास योन जायमाना समोगुण की रोमता वाले योनियो में ही उत्पन्न होने वाले अपना तो अपना करने अधा पतन करने देना। अधा पतन करने वाले, वाले वाले, प्राप्त होते हैं असल धन में गति को प्राप्त होते हैं तो माम अप्राप्त यो है इसके बारे में भाग्यकार कहते हैं माम प्राप्त ये हो इस प्रकार माम अप्राप्त हो वे समाप्ति में इस तरह लिखा है ना माम प्राप्ति हो इसका यह अर्थ है तो जो आप बताए माम अप्राप्ति हो इस प्रकार मत प्राप्तों का आशंका भी ना तो आशंका सब शंका के अर्थ में है कि मेरी प्राप्ति में उनको मेरी प्राप्ति में उनको शंका भी नहीं होती है प्राप्ति के लिए कभी शंका भी करते हो अपने स्वभाव वाले पता नहीं इसको मिले नहीं मिले मेरी शंका भी कभी होती है क्या तो वही बताते तो हैं माप तो प्राप्ति इस प्रकार मत प्राप्त मेरी नाप्ति में कोई शंका भी नहीं होती है मुझको न प्राप्त करके शंका भी नहीं होती है अकाकर इस कारण शंका न होने के कारण मत चित्र मेरे द्वारा मेरे द्वारा उपदिष्ट शास्त्री मार्ग को अप्राप्त करके व्यक्त करना चाहिए मेरे द्वारा उपदिष्ट सज्जनों का मार्ग साधनों का मार्ग या तो शास्त्री मार्ग मेरे द्वारा उपदिष्ट मेरे द्वारा कहा गया शास्त्री मार्ग को प्राप्त न करके शास्त्री मार्ग भी उनको नहीं मिलता है शास्त्र मार्ग भी उनको नहीं मिलता है मेरे द्वारा उपदिष्ट शास्त्रीय मार्ग को प्राप्त न करके प्राप्त होते हैं बनेगा अब देखेंगे तो आश्री संपद का वर्णन चल रहा है और अगला जो तीसरा श्लोक आने वाला है उसमें नरक के तीन द्वार हैं द्वारा तथा तो कैसे है अगले राज्य पंक्ति का संक्षेप सभी आसुरी संपद का श्लोक कहा जाता है श्लोक मतलब ठीक है सभी आसुरी संपद का यह स्टार कहा जाता है सभी का हाँ। हाँ, क्या कार है क्रोध लोभ जैसे काम सर्वस्था संक्षेप सभी जाता है संक्षेप का संग्रह संक्षेप का क्या संपूर्ण आसनी संपद का संग्रह कहा जाता है, तो का का है? सार कहा जाता है क्या कार है क्रोध और लोभ अभिप्य का स्पष्टीकरण है क्या है दूसरी पुस्तक पता है है? है। क्या? पता भी नहीं कि जाएगा यहाँ पर आखिरी संपद है ना सर्वम भी नहीं है लग लग जाता है सुमर्णीर मत करो ये आखिरी का विशेषण बना दो है ना आखिरी है नीजन अच्छा आप देखो इसको आखिरी संसद का विशेषण तो बनता है ढेर का बनता है हो जाएगा बिना सुमर भी लगेगा किसका विशेषण सर बन रहा है अनंत होने पर संपूर्ण होगा ठीक है बिना आत्मी संपद भेदा के विषय लगाएंगे बिना सुबह होगा तो अब ध्यान देना यह सम्पूर्ण आत्मिक संपद का स्टार कहा जाता है कौन राम क्रोध और अनंता अनंत होने पर भी सर्वा आसम संपद गया अनंत होने पर भी संपूर्ण आशुनि संपद के भेदी संपद थे। के भेद कितने अनंत होने पर भी संपूर्ण सर्व सर्विशेष अनंत होने पर भी के संपूर्ण आसुर संपद के भेद को संपूर्ण कितने भेद के साथ अनंत होने पर भी संपूर्ण आसुर संपद के भेद जिन तीन में अंतर्भूत हो जाते हैं जिन तीन में अनंत हाँ होने पर भी संपूर्ण आसन संपद के भेदों का जिन तीन में अंतर्भाव हो जाता है जिन तीन में और आश्विन संपद के सभी भेदों का कितने में भाव हो जाता है अनंत होने पर भी संपूर्ण आसून संपद के भेदों का जिन तीनों में अंतर भाव हो जाता है या, में दिन या और संपूर्ण आसन सम्पद भेद जिन तीन में अंतर्भुक्त हो जाते हैं तीन में सब आ जाएंगे नश क्या यश पर यहाँ सभी और जिसका परिहार करने से किसका ये वो ऐसी और यदरण कर परिहार करने पर कर, जिन तीनों का जिन तीन भेदों का परिहार जिन तीनों का परिहार करने पर कर, पर्यटा क्या भगवती भगवती क्रिया का करता है यह परिचा भगवती परिष्ट पूर्ण हो जाता है सर सर्व आकुरपूर्ण आकुर परिहित हो जाते हैं मतलब परिहार करने पर या जिसका त्याग करने पर संपूर्ण आपकी संपदा के भेदों का त्याग हो जाता है परिजनता तो कर और जिनका त्याग करने पर संपूर्ण आपसी संपद के भेदों का त्याग हो जाता है इन तीनों का त्याग हो जाए तो संपूर्ण आपसी संपद के संपूर्ण आपकी संपद का त्याग लगाएगा है न लगाए यह यह मूलम सर्वस्व यूलम सर्वस्व नर्थस्व मूलम जो सभी नर्थों का मूल है जो सभी नर्थों का उसे कहा जाता है सर सरनाम पूर्व का परामर्शक होता है ना पूर्व में क्या कहा गया अनर्थ का मूल अभी कहा जाता है इसलिए प्रयोग कर लिया है ना यह कहा जाता है कौन जो आगे आने वाला है पूर्व का परामर्शकम शर्क कह दिया वो आगे आ रहा है न इसलिए इस प्रकार कहा जाता है तो इस प्रकार कहा जाता है आत्मना तस्त एक त्रिविधं नरकस्य इधं द्वारं नास्तं आत्मनः कामः पूर्णः पथः लोहः पश्मः नेतः प्रेमं सजे लगाएँगे त्रिविधं नरकस्य इधं द्वारं आत्मनः नास्तं यह क्या लगाना आत्मनः नास्तं आत्मनम् द्वारम् तथा आत्मा का नाश करने वाला आत्मा का करने वाला इस बताएंगे वास्तव कि आत्मा को पुरुषार्थ के अयोग्य करने वाला है ना आत्मा को पुरुषार्थ के अयोग्य करने वाला की वो तो पुरुषार्थ करने तो तो के योग्य ना रहे धर्म ना काम मोक्ष क्या प्रकार के पुरुषार्थ है पुरुषार्थ के योग ही न तो अपने नाच का द्वार अथवा अपने पसंद का द्वारा है अपने पसंद का द्वार नीचे द्वारा नाथ न अच्छा अपना नाश करने वाला तीन प्रकार का या नरक का द्वार ये लगा दें क्या अपना नाश करने वाला तीन प्रकार का या नरक का द्वार है द्वार का संसाधन अपना पसंद करने वाला अपना पतन करने वाला साधन तीन प्रकार का है तीन। तीन तीन तीन जैसा लिखा लो। यहाँ प्रकार प्रकार प्रकार में के के नरक नरक नरक का का यह या नहीं है। तो है ना वो तो नरकस न तो अब लग जाएगा नरक का तीन प्रकार का यहाँ साधन ये भी नहीं, नहीं होगा नरक का नरस का एक मिनट कैसा बोल आप पसंद करने वाला नरक का अपना पतन करने वाला नरक का यादव तीन प्रकार का है आपने अपना नाश करने वाला अथवा अपना पतन करने वाला नरक का यादव तीन प्रकार का है लग गया अपना नाश करने वाला कौन है द्वार और यह द्वार अपना नाश करेगा है न और कितने प्रकार का है तीन दिन अपना नाप करने वाला नरक का या तीन प्रकार का साधन है जो नरक का द्वार है वो अपना नाप करता है ऊपर लगाएंगे अपना नाप करने वाला नरक का द्वार तीन प्रकार का है तीन प्रकार कौन कौन काम रोड तस्मात ऐसा इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए क्यों नरक का द्वार होने से अपना नाप करने वाला होने से इन तीनों को छोड़ देना चाहिए बनाएंगे त्रिविधम का जैसि प्रकार अच्छा तीन प्रकार वाला हो द्वार विशेषण किसका द्वारा तीन प्रकार वाला द्वार मतलब की प्राप्ति में तीन प्रकार वाला द्वार अपना नाश करने वाला है यथ हो गया क्या नरक की प्राप्ति में नर्क नाप्त हो प्राप्त हो जोड़ा प्रकारों में नरक की प्राप्ति में तीन प्रकार वाला द्वार अपना नाश करने वाला है ऐसा तो ठीक है अब देखेंगे इधम द्वारा ना आत्मा या द्वार अपना नाश करने वाला है अब देखेंगे आत्मा का नाश करने वाला द्वार तो इसका क्या मतलब है तो बाकी भाष्यकार बताते हैं यद द्वारा नहीं हो जिस द्वार में प्रवेश करते ही नष्ट की आत्मा आत्मा नष्ट हो जाता है जिस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा नष्ट हो जाता है द्वार का मतलब साधन नहीं होगा जिस साधन में प्रवेश करते ही मतलब जिस साधन को अपनाते ही जिस साधन को या जो साधन जो साधन पास में आते ही आत्मा नष्ट हो जाता है आत्मा अगर नष्ट नहीं, हो मतलब नहीं होता है, आत्मा है तो आत्मा के नष्ट होने का मतलब क्या है की जीवात्मा किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं होता है जीवात्मा किसी पुरुषार्थ के योग्य धर्म अर्ध काम के न तो किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं होता है काम क्रोध लोग हो जाए तो व्यक्ति शास्त्री मर्यादा का पालन करवाएगा तो फिर क्या है कि ये जो है ना ये बेईमानी से थल कपड़ से जो अर्थ अर्जित करना ये पुरुषार्थ है क्या है न शास्त्री विधि से जो अर्जित करना जो दुख का हेतु ना वो नरक का हेतु ना हो वो अर्थ काम क्या है अर्थ काम भी पुरुषार्थ है ना तो शास्त्री विधि से अर्जित किया गया जो अर्थ और काम है वो नरक के हेतु नहीं होते है तो वो तो है तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं जिनके अंदर काम करो तो है तो अब अन्य जो उन्हें भी उनको आप ध्यान अच्छा। देंगे आप क्या है की तस्वीर ठीक है कि जिस द्वार में प्रवेश करते हुए या जिस साधन को को पकड़ने पर ही या जिस साधन के आने पर ही अपना नष्ट हो जाता है अर्थात जीवात्मा किसी पुरुषार्थ योग्य नहीं होता है ये इसी एक जाता है नाश के साधन आत्माओं को पुरुषार्थ के अयोग्य करने के साधन आत्मा को पुरुषार्थ के अयोग्य करने के साथ संत कर्तव्य नहीं कर पाएगा जिन तत्व क्या है द्वारा तो बताते हैं सामा क्रोधा तथा लोभा जे, काम क्रोध हो लोग इस कारण को छोड़ देना चाहिए मेरे सद्वार होने से और अपने को प्रसाद पुरुषाद करने से यह रेत द्वारा जो, जो यह नाश करने जो यह आत्मा का नाश करने वाला द्वार है या आत्मा के नाश करने का साधन है आत्मा को प्रसाद पुरुषाद करने का साधन है यथा है यथा कृष्ण क्योंकि यथा क्या है एक किया आत्मा के क्यों किया आत्मा, तो आत्मा को प्रसार से अलोग्य करने का साधन है तो तस्मात कर्थ इस कारण से मतलब आत्मा को प्रसार से अलोग्य करने का साधन होने चाहिए तस्माद है श्लोक में तो तस्मात गर्थ क्या हो गया आत्मा को प्रसार से अलोग्य करने का साधन होने से काम आदि प्रेम आत्मा के नाश करने का साधन होने से एकदर काम आदि प्रेम थे इन काम आदि तीनों का त्याग कर लेना चाहिए प्यार थ्यार थ्यार की जाती है। तो की है बड़ा त्याग हो जाए आ, ये तीन है ना तो समझ लेना कि हर भी है की सभी अधिक मात्रा में सब देखी थी थी है तो तो ज्यादा सबके बीज है ये चला जाए तो आखिरी तो कैसा होगा नरक प्राप्ति के नरक प्राप्ति का यह द्वार आत्मा को तो प्रसाद के अयोग्य करने वाला है है न? वा तो रो, रो, ना? न काम क्रोध होगा मिल जाएगा आप क्या है नरक प्राप्ति का यह द्वार आत्मा को प्रसाद तो के अयोग्य करने वाला है कौन है वो काम क्रोध हो लगाइए आगे एक विमुक्ता कौंसेया तमोद्वर नर तमोद्वर ऋर् आचरती आत्मन श्रेय तथा याति परा कौंतेया कौंते एक विमुक्तोद्वि नर आचरती आत्मन तथा जाति पर कौंया एक विमुक्ता कौंते एक विमुक्त नर आत्मन प्रेयर आचरती आत्मन प्रेयर तथा पराम कौन से नरा इन तीन प्रकार के वहां आया का वहा द्वार और यहाँ क्या है तो यहां पर तमो द्वार तो यहाँ पर समोद्वार कर तो गयी नरक का द्वार ध्यान दे देना है कौन से तमो द्वारे विमुक्ता इन तीन प्रकार के नरक द्वार से छूटा हुआ मनुष्य प्रकार के नरक के द्वारों से रहित मनुष्य आत्मना तो अब वो नरक के द्वार को जो पा चुका है वो पुरुषार्थ योग्य रहेगा तो वो पुरुषार्थ योग्य नहीं रहेगा जो छूटा हुआ व्यक्ति है वो क्या होगा पुरुषार्थ के योग्य इसलिए क्या करता है आत्मना श्रेय आचरण ही अपने कल्याण के साधन का आचरण करता है क्या होगा अपने हाँ, अपने कल्याण के साधन का आचरण करता है श्रेय का साधन कल्याण के साधना कर अपने अपने कल्याण के साधन का आचरण करता है अपने कल्याण के साधन शास्त्री कर्म भगवान आराधना शास्त्री कर्म और भगवान आराधना आदि का आचरण करता है कौन से एक ही प्रमो द्वारे मुक्ता नराश है कौन से इन तीन प्रकार के नरक के द्वारों में छूटा हुआ मनुष्य आत्मना प्रेय आकृति अपने लिए कल्याण के साधनों का आचरण करता है तथा पराम जाति उससे परागति को प्राप्त करता है एक ही मुक्ता इनसे छूटा हुआ कौन से समो ही यहाँ पर समोद्वार में समाज बताते हैं सम्षा द्वारानी सम्षा ने द्वारानी ने द्वारानी समसा ऐसा हो जाएगा ना समो <coughs> द्वारा द्वारानी तो सुख दुख मोहत्मक से से। सुख दुख तथा मोह रूप नरक के क्या सुख मोहत्मक अच्छा की दुख और मोह रूप नरक नरक में दुख और मोह मिलता है इसलिए दुख और मोह रूप क्या क्या हो गया नरक हाँ। अब ध्यान देना दुख तथा मोह मोरू नरक के द्वार हैं कौन काम आदि आदि से क्या लेंगे क्रोध और लोक ठीक है ये काम क्रोध और लो ऐसी तथा मोह मोरू नरक के द्वार हैं है क्या लेंगे समोह इन तीन प्रकार के समूह नरक के द्वार ऐसी छूटा हुआ मनुष्य आचरती करते हैं अनुष्ठी आचरण करता है अनुष्ठान करता है अनुष्ठान करता है आसमान श्रेय अपने लिए कल्याण कारक साधन का श्रेय करते हैं कल्याण कारक साधन शास्त्री करोना अब इसको समझाते हैं तो किसका श्रेय का आचरण करता है ना तो उसको बताते हैं यद प्रतिबद्धा पूर्वम न आचरती पूर्वम य कि पूर्व में जिसके दक्ष पूर्व में जिससे प्रतिबद्ध होकर या पूर्व में जिससे अधीन होकर के न आकृति की वो कल्याण के साधन का नहीं करता था पूर्वम पूर्व में युद्ध जिससे अधीन होकर के जिसके अधीन होकर के काम क्रोल लोक ऐसी पूर्व में यद्रद्धा जिस काम क्रोल लोक ऐसी होकर के न आकृति कल्याण के साधन का नहीं करता था सदअ लेना, उसी तो को लेना है। तो उसके हो जाने या उसके छूट जाने ऐसी क्या छूट गए काम लोग उसके छूट जाने ऐसी कल्याण के साधन का आचरण करता है और तो उससे क्या होता है तथा कदरणा उसके आचरण करने से आखिर परागति को प्राप्त करता है अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त करता है परागति अर्थात परागति मोक्ष है न मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है तो जो इनसे छोटा मनुष्य है तभी ठीक ठीक ही कर्मों का ईश्वर आराधना का होता है इनके बीच में जब-जब ये काम नहीं कर पाएगा इनको तो तो। आगे देखेंगे इस संपूर्ण आश्री संपर्क के त्याग का इस संपूर्ण आश्री संपर्क के त्याग का है ना ये सर्वस्थ जो है परिवर्जन है यह संपूर्ण आत्मी संपद के त्याग का क्या श्रेय आचरण से और कल्याण के साधन के आचरण का कल्याण के साधन का और कल्याण के साधन के आचरण का या कल्याण कारण का साधन के आचरण का कारण शास्त्र है कारण कौन है ध्यान देंगे इस सभी आशी संपद के त्याग का कारण क्या है आश्विक संपद के त्याग का कारण क्या है तो शास्त्र के जनकर ही क्या करेंगे शास्त्र में बताया जाएगा यह आत्मीय संपद है तो उसका किया जाएगा तो शास्त्र कहता है आपकी संपद को छोड़ना चाहिए तो आपकी संपद के त्याग का कारण क्या हुआ शास्त्र और इस संपूर्ण आपकी संपर्क के त्याग का कारण कौन हुआ शास्त्र शास्त्रीय आचरण के कारण शास्त्र और कल्याण कारक साधन के आचरण का कारण क्या है शास्त्र बताता है यह साधन कल्याण कारक है कल्याण कारक साधन को कौन बताता है शास्त्र और कल्याण कारक साधन के आचरण का कारण कौन है शास्त्रास्त्र प्रमाणात उभयम कर तुम सत्यम शास्त्र प्रमाण ऐसी दोनों को किया जा सकता है अन्य अन्य प्रकार ऐसी दोनों को नहीं किया जा सकता है कौन कौन लोग का त्याग और कल्याण कारक साधन का आचरण स्वास्थ्य से ही दोनों को किया जा सकता है मतलब स्वास्थ्य ऐसी जानकर दोनों को किया जा सकता है ये मतलब स्वास्थ्य ऐसी जानकर दोनों को किया जा सकता है अन्य अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता अतः इसलिए कहते हैं मेरे को यह यह यहां उत्सृज्य वर्तमक सह सिंह न सुखम नाम यहां उत्सृज्य कामकारि वर्त यदि उत्सृज्य कामकार वर्त सी न अवानोति सह सिंह ना अवाग नौ न सुखम ना परा यह शास्त्र विधि मुसरिज जो शास्त्र के विधान को छोड़कर जो शास्त्र के विधान को छोड़ कर शास्त्र बताता है ना यह कर्म करो या कर्म मत करो है ना अमुक कर्म करो अमुक कर्म मत करो जो शास्त्र के विधान को छोड़कर या शास्त्र के विधिन सिंह को छोड़कर जो शास्त्र के विधान को छोड़कर काम का व्रत के इच्छा अनुसार आश्रम करता है काम करता आचरण जो शास्त्र के विधान को उत्पन्न कर इच्छानुसार आचरण करता है जहा सिद्धि न अवाग्न होती वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है सिद्धि का वाचने पुरुषार्थ योग्यता वह पुरुषार्थ की योग्यता को प्राप्त तो पुरुषार्थ की योग्यता को जो नहीं प्राप्त करता है उसे वो पुरुषार्थ करवाएगा या तो कर ये की जो पुरुषार्थ की योग्यता को प्राप्त नहीं करता है उसे पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होते है पुरुषार्थ कौन धर्म काम हो कौन जिसको चाहेगा उसे क्या कहते हैं पुरुषार्थ पुरुषेन अंत प्राप्त के पुरुषार्थ था पुरुष धर्म को चाहे तो क्या हो गया तो वो सिद्धि को तो प्राप्त नहीं करता है मतलब पुरुषार्थ की योग्यता को नहीं प्राप्त करता है भी होने तो तो तो से की पुरुषा प्राप्त होंगे तो सुख को तो भी पुरुषा प्राप्त कर करोगे। रहोगे अच्छा वह न सिद्धि न वाकोशी भी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं करता है कौन विषम का करने वाला है सुखम न इस सुख को प्राप्त नहीं करता है इस मुख में भी सुख नहीं मिलता है परेशान बना रहता है और परागति न और परागति को प्राप्त कर परा तो तो प्रा नहीं करता है परागति का दोनों मोक्ष की तो स्व को प्राप्त करता है, दिदी। दिदी है और न ही मुक्त को प्राप्त करता है यह शास्त्र विधि शास्त्र विधि को समझाते हैं कर्तव्य और कर्तव्य ज्ञान का कारण मतलब कर्तव्य ज्ञान का कारण और अकर्तव्य ज्ञान का कर्तव्य के ज्ञान का कारण और कर्तव्य के ज्ञान का हाँ सत्य भाषणासना परोपकार सेवा ये सब क्या है कर्तव्य ज्ञान है न अकर्तव्य क्या है हैत्य है? तो कर्तव्य और कर्तव्य के ज्ञान का कारण है विधि प्रतिषेध नामक विधि निषेध नामक कौन शास्त्र विधि शास्त्र का विधान विधि निषेध नामक कौन हुआ शास्त्र का विधान अर्थ संग्रह मीमांसा ने, ने तो अर्थ सात में बैठ के पांच किये विधि और अर्थवासा परिवार में तीन ही भाग किए है विधि मंत्र और अर्थवा तो, तो वहाँ पर क्या है कि निषेध को भी विधि के अंदर ले लिया मीमांसा परिवार में वेद के तीन भाग किए तो निषेध किसने आ गया विधि में तो निषेध विधि में कैसे आ गया नान लेता नान रितम तो यहाँ पर क्या है कि निष्ठा भाषण ना करने का विधान अंत भाषण ना करने का कर विधान भी विधान हो गया ना, न सुराज तो सूराखान ना करने का विधान हो गया बताई मतलब तो यहाँ पर तो विधि निषेध नामक क्या शास्त्र का विधान तो शास्त्र का विधान दोनों प्रकार का हो गया विधि और निषेध नाम वाला जो कर्तव्य तथा कर्तव्य के ज्ञान का कारण है विधि शास्त्र के विधान को छोड़कर विधि नामक कौन है शास्त्र का विधान शास्त्र के विधान को छोड़कर इच्छा से प्रेरित होकर कामना से प्रेरित होकर के बाद न सिद्धि का पुरस्कार शास्त्र प्रसार के योग्यता ना पुरस्कार की योग्यता को प्राप्त नहीं करता है न अपनी लोग भाग्या किया है की वह इस लोक में सुख को प्राप्त नहीं करता है क्योंकि परागति आ गई है न लोग के लिए तो सुख इस लोक का हुआ कि इस लोक में सुख को नहीं प्राप्त करता ना भी पराम गति पराम कर प्रतिष्ठा वो प्रतिष्ठा श्रेष्ठ गति को प्राप्त नहीं करता श्रेष्ठ गति स्वर्गम स्वर्गवा मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है अब तो देखेंगे तो शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए अनुसार आचरण नहीं करना चाहिए लौकिक सुख भी नहीं प्राप्त होता है में जो शास्त्र के विधान को छोड़ता है बताइए इस कारण क्यों शास्त्र विधान को छोड़ने से न तो सफल शास्त्र को छोड़ने से सफलता सुख और परागती के प्राप्त न होने विधान को छोड़कर स्वेच्छा पूर्वक आचन करने से सुख और परागती के प्राप्त न होने से तस्मात करण से इस कारण पे कार्य कार्य और शिकाय ऐसी शास्त्र प्रमाणम कर्तव्य तथा कर्तव्य के निर्णय में से तेरे लिए शास्त्री प्रमाण कर्तव्य के निर्णय में तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है कर्तव्य क्या हैत्य क्या है इसका निर्णय किससे होता है शास्त्र है ना इसका निर्णय और किसी भी प्रकार नहीं होता है शास्त्र विधानोक्तम कर्म ज्ञातवा शास्त्र विधान में कहे गए कर्म पूजा नहीं अच्छा नहीं शास्त्र विधानोत्तम ज्ञातवा ऐसा हाँ शास्त्र विधानोक्तमें विधान से कहे गए गये को जानकर शास्त्र के विधान से, से कहे गए विषय को शास्त्र या ज्ञातवार शास्त्र के विधान से शास्त्र विधान से कहे गए विषय को जानकर यह कर्म कर तू मजे थी इस लोक कर्म कर तुम मजे थी तुझे कर्म करना अचीच इस लोक में तुझे कर्म करना उसी कहे कि शास्त्र के विधान से कहे हुए विषय को जानकर शास्त्र के विधान से कहीं भी को जानकर ये इस ने तुझे कर्म करना उचित है कर्म कर तुम्हें तस्मात शास्त्रम प्रमाणम प्रमाणम पर्थ ज्ञान साधनम प्रमाणम पर्थ होता है क्रमाण प्रमाण का क्या होता है प्रमा का करण प्रमाण पर कर होता तो है यथार्थ ज्ञान और उसका करण करण करता है साधन क्या है प्रमा का ज्ञान का साधन प्रमाण का ज्ञान का साधन है सौ तेरे लिए कार्य आचार व्यवस्थित कर्तव्य जो कर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए कर्तव्य जो कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है शास्त्र हाँ। आता करते इसलिए क्योंकि क्योंकि शास्त्र के प्रमाण होने से अका करते शास्त्र कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण होने के कारण अटा करते करते बुद्धवा शास्त्र विधान ऊपर आया था शास्त्र विधि और यहाँ क्या है शास्त्र विधान तो बताते हैं विधि अर्थ विधान विधि का क्या अर्थ है विधान तो शास्त्र विधानम कृपया का पुरुष समाप्त करने पर कर क्या बनेगा शास्त्र विधानम क्या बनेगा शास्त्र विधानम मतलब शास्त्र के द्वारा किया जाने वाला विधान शास्त्र के द्वारा किया जाने वाला शास्त्र विधानम शास्त्र विधानम इस प्रकार कृपया का पुरुष समाप्त हुआ आगे नीचे पंक्ति में देखेंगे तेन उत्तम क्या है तेन उत्तम तो इसका तेन उत्तम तेन से क्या लेना है शास्त्र विधानीन तेन से क्या लेना है शास्त्र विधान विधान क्या हो जाएगा इसका तो शास्त्र विधान उत्तम है ना नास्त्र विधान से, ना? से कहे हुए शास्त्र विधान से कहे हुए अब पहले लोग कि विधि कर्मान शास्त्र विधान शास्त्र विधानम कृपया का पुरुष हुआ ना शास्त्र विधान किस प्रकार का न कुे करो इसे नो इसे करो विषे या कर्म करो या कर्म कर ना करो इस प्रकार शास्त्र का विधान इसम तो का प्यास है इस प्रकार वाला या इन लक्षणों वाला शास्त्र का विधान इन लक्षणों वाला शास्त्र का विधान के विधान से कहा गया यथ स्वकर्म यथ उस शास्त्र के विधान से कहा गया जो में है इस कर्म इस रूप में तत्मर लगी उसे करना उचित है फिर असार्थ होगा शास्त्र विधानोत्तम शास्त्र के विधान में कहे हुए कर्म को जानकर तो यश लगा दिया ना वास्तव में यश कर्म है ना? तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए शास्त्र के विधान से कहे हुए कर्म को जानकर कर्म करना उचित है ठीक है जो भी वो शास्त्र के विधान से कहे हुए विषय को जानकर इस लोक में कर्म करना उचित है यहाँ यश्व कर्म जो स्व कर्म है इस लोक में तत्कर्तों में जैसी उसे करना उचित है ई पद का प्रयोग भी कर्माधिकार की भूमि ही का बोध कराने के लिए है, कर्मा है? है? कर्मा की कर्माधिकार का भूमि कौन है ये मनुष्य लोक है कर्माधिकार की भूमि का बोध कराने के लिए है यही पर कर्मों का अधिकार है इसी लोक में मनुष्यलोक में इसी वहाँ भारतीय संहितायाम करमणि श्रीमद भगवद गीता सुप्रष्ट सुब्रम विद्याम शास्त्री कृष्णाग्न संवाद संसद विभाग योगो नाम सोलह अध्याया ओम पूर्ण ओण पुनः ऊनमुदश्य पूर्णश पौनमी